महाभारत आदि पर्व सप्त अधिक सततमो शतमोध्याय कुंती के अपने पुत्रों से पूछकर पांचाल देश में जाने की तैयारी व सम्पायनवाच ये त्रुत्वा तु कौंते ब्राह्मणा संस्थित व्रता सर्वे या स्वस्थ मनसो बुस्तेम महाबलाह वे सम्पायन जी कहते हैं जन्मे कठोर व्रत वाले उस ब्राह्मण से यह सुनकर उन सब महाबली कुंती पुत्रों का मन विचलित हो गया। कु तब सत्यवादिनी कुंती ने अपने सभी पुत्रों का मन उस स्वयं की ओर आकृष्ट देख युधिष्ठ से इस प्रकार कहा कुंतीवाच कुह ब्राह्मणस्य से निवेश रममा पुरे रमे लब्ध भिक्षा महात्मनः कुंती बोली बेटा हम लोग यहाँ इन महात्मा ब्राह्मण के घर में बहुत दिनों से रह रहे हैं इस रमणीय नगर में हम आनंद पूर्वक घूमे फिरे और यहाँ हमें पर्याप्त भिक्षा भी उपलब्ध हुई यानी रमणी यानी वनापवना दृष्टानि पुनः पुनर्धम शत्रुधम यहाँ जो रमणीय वन और उपवन है उन सबको हमने बार बार देख लिया है पुनर्द्रष्टुमता प्रीणयते नैक्षम च न तथा वीर लभ्यते वीर यदि उन्हें को हम फिर देखने के लिए जाएं तो वे हमें उतनी प्रसन्नता नहीं दे सकते कुरनंदन भिक्षा भी यहाँ हमें पहले जैसी नहीं मिल रही है ते व साधु पान पंचाला गाय यदि मंद थे अपूर्व दर्शन हम वीरमणीय भविष्य यदि तुम्हारी राय हो तो अब हम लोग सुखपूर्वक पांचाल देश में चले वीर उस देश को हमने पहले कभी नहीं देखा है इसलिए वह बड़ा रमणीय प्रतीत होगा सुभिक्षा पंचाला शत्रु यज्ञ राज शत्रुनाशन सुना जाता है पांचाल देश में बड़ा सुकाल है इसलिए भिक्षा बहुतायत से मिलती है हमने यह भी सुना है कि राजा यज्ञसेन ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं एकत्रसक्षमो न मतो मम ते तधु गच्छा यदि तम पुत्र बेटा एक स्थान पर बहुत दिनों तक रहना मुझे उचित नहीं जान पड़ता अतः यदि तुम ठीक समझो तो हम लोग सुखपूर्वक वहाँ चलें युधिष्ठिवाच भगवान जन्मत कार्य तदस्मा परम्भृत अनुजा जाना भी ग्छे जुर्ने वा पुनः युधिष्ठि ने कहा कहामा आप जिस कार्य को ठीक समझती हैं वह हमारे लिए परम हितकर है परंतु अपने छोटे भाइयों के संबंध में मैं नहीं जानता कि वे जाने के लिए उद्यत हैं या नहीं वह सम्पान तथा कुंती भीम सेनम अर्जुनम झमझ तथा वाच तेच ते तथे तेवा भ्रुवंशाम वह चंपायन जी कहते हैं जन्मे तब कुंती ने भीमसेन अर्जुन नकुल और सहदेव से भी चलने के विषय में पूछा उन सबने भी तथा सुकर स्वीकृति दे दी तथ आमंत्रितम पिप्रम कुराजन सद वृतस्ते नगरीम रम्याम द्रुपदस्त्म राजन तब कुंती ने उन ब्राह्मण देवता से विदा लेकर अपने पुत्रों के साथ महात्मा द्रुपद की रमणी नगर की नगरी की ओर जाने की तैयारी की ये श्री महाभारती आदि परव चैत्र रथ पर बढ़ी पांचाल देश यात्रायाम सप्तिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में पांचाल देश की यात्रा विषयक एक सौ सरसठवा अध्याय पूरा हुआ